श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव ब्राह्म संगीत पर श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव नवविधान समाज के आचार्य चिरंजीव शर्मा ने ब्राह्म संगीत की विशेष उन्नति की थी अनुसंधान से ज्ञात हुआ है कि श्री रामकृष्ण देव के नाना प्रकार के दर्शन भाव और समाधि आदि के साथ परिचित होकर ही वे अपने श्रेष्ठ भक्तिभावपूर्ण पदों की रचना कर सके थे वैसे कुछ पदों के प्रथम अंश का हम यहाँ उल्लेख करते हैं पहला निबिड़ आधारे माँ तोर चमके अरूप राशि हे माँ के घने अंधकार में आपकी अरूप राशि चमक रही है दूसरा गंभीर समाधि सिंधु अनंत अपार गंभीर समाधि रूप सागर अनंत और अपार है तीसरा चिदाकाशे होलो पूर्ण प्रेम प्रेमचंद्रोदयरे चैतन्य रूप आकाश में पूर्ण प्रेम रूपी चंद्र का उदय हुआ चौथा चिदानंद सिंधु नीरे प्रेमानंदेर लहरी चिदानंद रूप समुद्र के जल में प्रेमानंद की लहरें उठ रही हैं पांचवा आमाय दे माँ पागल को माँ मुझे तू अपने प्रेम में पागल बना दे सुकवि आचार्य चिरंजीव शर्मा इस प्रकार के पदों की रचना कर समस्त बंगवासियों तथा साधक समुदायों के कृतज्ञता भाजन हुए हैं यह निसंदेह है, है। किंतु श्री रामकृष्ण देव की भाव समाधि देखकर ही वे इस प्रकार के भक्ति रसपूर्ण पदों की रचना कर सके थे इसमें भी संदेह नहीं आचार्य चिरंजीव का कंठ बहुत ही मधुर था उनका संगीत सुनकर हमने श्री रामकृष्ण देव को बहुधा समाधिस्थ होते देखा है इस प्रकार ब्रह्म समाज उस समय श्री रामकृष्ण देव के अदृश्य पूर्व आध्यात्मिक प्रभाव से अनुप्राणित हो गया था ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना का उस समाज में जिस भाव से प्रचार हुआ था उसे यद्यपि यद्यम देव कभी कभी कच्चा निराकार भाव कहकर निर्देश करते थे परंतु फिर भी यथार्थ विश्वास के साथ उस रीति से उपासना करने से भी साधक ईश्वर लाभ करने में समर्थ होते हैं यह बात भी हमने उनके श्रीमुख से बारंबार सुनी है कीर्तन के अंत में ईश्वर और उनके सभी संप्रदायों के भक्तगण को प्रणाम करते समय वे आधुनिक ब्रह्म ज्ञानियों को प्रणाम कहकर ब्राह्म मंडली को भी प्रणाम करना नहीं भूलते थे इससे से प्रतीत होता है कि भगवत इच्छा से ईश्वर लाभ के लिए संसार में प्रचारित अन्य मतों के समान वे ब्राह्मधर्म को भी एक पथ रूप में सचमुच विश्वास करते थे परंतु साथ ही उनका इस ओर भी विशेष आग्रह तथा प्रयत्न था कि पाश्चात्य भाव से विमुक्त होकर ब्राह्म यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग में प्रतिष्ठित हो सके समाज संस्कार आदि कार्य प्रशंसनीय तथा आवश्यक कर्तव्य होने पर भी वे उन लोगों को इस बात के लिए विशेष रूप से सावधान कर दिया करते थे कि कहीं ऐसा न हो कि केवल वे कार्य मात्र ही उनके समाज में मनुष्य जीवन के एकमात्र उद्देश्य रूप से गिने जाने लगे ईश्वर लाभ के निमित्त साधन भजन आदि रूप से आदिचित हो जाए ब्रह्म समाज ही श्री रामकृष्ण देव के अपूर्व आध्यात्मिक जीवन का सर्व सर्वप्रथम अनुशीलन कर कलकत्ते के जनसाधारण के चित्त को दक्षिणेश्वर में आकृष्ट कर सका था श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों के पास बैठ जो लोग आध्यात्मिक शक्ति और शांति प्राप्त कर धन्य हुए हैं उनमें प्रत्येक इस बात के लिए नवविधान साधारण दोनों ब्राह्म समाजों के प्रति चिर ऋणी हैं वर्तमान लेखक तो उन दोनों समाजों के प्रति विशेष ऋणी हैं क्योंकि उच्च आदर्श सम्मुख रखकर यौवन के प्रारंभ में आध्यात्मिक भाव से चरित्र गठन करने में उसे उन दोनों समाजों ने ही सहायता दी थी अतः ब्रह्म धर्म और ब्राह्म मंडली या समाज रूप त्रिरत्न को स्वरूपतः एक जानकर श्रद्धा और कृतज्ञता से हम बारंबार प्रणाम करते हैं और ब्रह्म मंडली के साथ सम्मिलित होकर श्री रामकृष्ण देव के आनंद मनाने के संबंध में जिन दो एक विशेष चित्रों को मैंने स्वयं अपनी आँखों से दर्शन करने का सहयोग प्राप्त किया था उन्हीं को अब पाठकों के सम्मुख उपहार रूप प्रस्तुत करता हूँ